तो कल ये जो भस्म में आया था ये लक्षण सन्यास है ज्ञान का लक्षण सन्यास है सन्यास का अर्थ है सर्वकर्म त्याग और सर्व कर्म त्याग की आश्रम में संभव है चतुर्थ आश्रम में ही संभव है और प्रसंगानुसार सब बताएंगे क्योंकि भगवत पाद के अनुसार इसमें बताया ना भगवत कार्य ने सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान योग से ही मोक्ष होता है कैसे सर्व कर्म पूर्वक सर्व कर्म त्याग पूर्वक निष्ठा रूप धर्म आत्म ज्ञान रूप धर्म क्या है निवृत्ति रूप धर्म या आत्म ज्ञान से ही मोक्ष होता है कैसे आत्मज्ञान से मुक्त होता है सर्वकर्म संसपूर्वक तो भाष्यकार के अनुसार सभी कर्मो का त्याग करने पर ज्ञान योग से मुक्त होता है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 नुम कर्म ही करो अर्जुन को क्या कहा है तुम कर्म ही करो कुरु कर्मयु तस्मात्म तुम की तुम कर्म ही करो ऐसे ऐसे है ना कर्म करने को उपदेश दिया है अर्जुन तो है कर्तव्य से च्यूत हो रहा था और गीता को उपदेश ने उसको कर्म में लगाया है तो अन्य आचार्यों का कहना है कि गीता में ज्ञान योग का तो वर्णन हुआ है लेकिन वो कर्म त्यागपूर्वक नहीं है तो प्रसंगानुसार सब देखे जाए जिससे भगवत पाप के अनुसार तो त्याग जरूरी है ये नहीं सोचना कि भगवत पाद सं थे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा दूसरे सन्यासी आचार्यों ने भी क्या है कि कर्म त्याग की अनिवार्यता नहीं बताई राम अनुजादी सभी सन्यासी ही हैं, लेकिन उन्होंने कर्म त्याग की अनिवार्य अनिवार्यता इसलिए नहीं बताई क्योंकि कि किसी भी आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से मुक्त होता है, है ना तो आत्मज्ञान के लिए क्या है संन्यास आश्रम अनिवार्य नहीं है हालांकि संन्यास आश्रम अच्छा तो है ही क्योंकि इसमें बहुत प्रपंचो से निवृत्ति हो जाती है यदि कहें आज का संन्यास्रम तो आज के संन्यासम को छोड़िए शास्त्र में जैसा संन्यास्रम कहा गया है वो तो है भाई उसकी महिमा बहुत है उसमें बहुत समय मिलता है भजन चिंतन का और कल थोड़ा सा बचा था एक कंकी बच रही थी कह तदर्थ भी ज्ञाते क्योंकि गीता के अर्थ का ज्ञान होने पर क्यूँकी से गीतार्थ है क्योंकि गीता का अर्थ ज्ञात होने पर विज्ञाते है ना विज्ञाते करते है कि विशेष रूप से ज्ञात होने पर अथवा क्योंकि गीता का अर्थ अच्छी प्रकार ज्ञात होने पर समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है जब गीता के अर्थ को अच्छी प्रकार समझ लें उसका मनन कर ले तो सभी पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं क्या धर्म अर्थ काम और मुख्य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 व्याख्यान करने के लिए मै यत्न करिये की मैं, मैं प्रयत्न करता हूँ तो गीता के व्याख्यान के लिए क्यों प्रयत्न किया जाता है क्योंकि हाँ, हाँ, क्योंकि उसके ज्ञान से समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है इसलिए ठीक है और ये जो आपने श्लोक लिखा है ना इसके अर्थ को समझ लीजिए अद्वैत भी थी पति कई रूपा है ना तो व्यम की विशेषण है सभी इसका अर्थ है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 ये मरसूदन सरस्वती श्री कृष्ण को सट कह रहे हैं बहुत प्यार की भाषा है ये है ना नोपियों के पीछे पीछे चलने वाले किसी सठ सथ ने सठेन है ना किसी ने फिर हठेन है ना अवची मेरी इच्छा के विपरीत या जबरदस्ती जबरदस्ती अपने चरणों का दास बना लिया है हठेन कर दुआ आप जबरदस्ती या अपनी इच्छा के विपरीत चरणों का दस बना लिया है दासी कृता दस बना लिया है ये मधुदन सरस्वती का है अब तो देखेंगे ये, है ये सब गोविधांत है दीक्षा वे विशेषण है इसलिए गोविधात पर होता है ना क्यू प्रत्य होता है और चौचास से चौचा सूत्र से दीर्घ हो जाता है क्यू प्रत्यंत है मतलब दस बना लिया है दस बना लिया ये हुआ रहते दास से चीप हो जाएगा। अभी ये अब ये उपोधात समाप्त हुआ अब प्रथम अध्याय पर चलना है तो कुछ बातें सुन लेना कि युधिष्ठिर ने जब राज सुज्ञ किया तो राजयज का बहुत बड़े वैभव को देख करके कौरुओं के मन में ईर्ष्या हो गई।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 तो उसने ये पहले ये नहीं कहा युद्ध का विवरण नहीं पूछा बल्कि वो भूमंडल का हाल पूछता रहा तो संजय विभिन्न द्वीपों का वर्णन सुनाते रहे सप्तनी नहीं? नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। कि, कि सुनाते नहीं। रहे और ध्रष्टास्त्र उनको सुनते रहे और युद्ध के दसवें दिन क्या हुआ की भीष पितामा जिनके नेतृत्व में कौरवों का युद्ध चल रहा था तो दसवें दिन वे सरसिया पर गिर गए दसवें दिन वो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 भीष पिता के गिरने के बाद ये ऋतुराज में पूछा है ये ध्यान रखना दिया। तो उस समय पूछा है कि शुरू से बताइए क्या क्या हुआ है तब संजय पूरा शुरू से उसको बता रहा है आरंभ की घटना भी बता रहा है उस समय पूछा गया है दसवें दिन और उत्तर दिया गया, गया आए आरंभ से तो पूरा पूछा उसने क्या क्या हुआ हमको ठीक ठीक बताइए अब देखिए होम श्रीमद भगवद गीता प्रथमो अध्याय ये जित राष्ट्र हुआ चा मिलकर पढ़ लीजिए धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतालीमता पांडवा जैम गुरुवत संजय यहाँ देखना समवेता ऐसा पदच्छेप होगा विसर्गात होगा पदक्षेप है प्रथमा वो विचनाथ है और पांडवा क्या ए पांडवा क्या किम अकुर्बत यहाँ देखेंगे धृतराष्ट्रवाद धृतराष्ट्र ने कहा संजया संजय संबुद्धि है संबुद्धि है संबोधन है संजया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवोत्सवा क्या एवा किम पांडवा संजया धर्म क्षेत्र क्या पांडवा किम अकुरजय संजय संजय संबोधन है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा तीर्थ है तीर्थ पहले से ही है वो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 युद्ध की इच्छा करने वाले युद्ध सवा है ना hmm. युद्ध की इच्छा करने वाले माम का क्या पांडवाह और पांडू के पुत्रों ने पांडव अपत्यम पांडो अपत्यानि पांडवा मेरे पक्ष के लोगों ने तथा पांडू के पुत्रों ने क्या पांडवा एवं एवं यहाँ पर अपी अर्थ में है मेरे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 तदा दुर्योधना तदा है अन्य योगा तदा राजा दुर्योधन पांडवानेकृ्वा दृष्टि तू, तू आचार्य उपसंगम्य वचनम अब्रवीत तदा राजा दुर्योधन तब राजा दुर्योधन तब राजा दुर्योधन व्यूधम पांडवा निकम की रचना से युक्त या पांडवों अनीक, से सेना को कि व्यूधम का अर्थ क्या हुआ रचना से युक्त पांडवा पांडवों की सेना को दृष्टवा देखकर तब राजा दुर्योधन व्यूधम रचना भ्य� से युक्त पांडवों की सेना को देख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 और व्यूरचना से युक्त पांडवों की सेना को किसने देखा और के पास कौन गया हाँ समान काले है ना ये क्या होता है तो वही करता वही एक ही ध्यान रखना सभी क्रियाओं का एक बार हमने और देखेंगे राजा दुर्योधन व्यूधम पांडवा निकम दृष्टवा तू आचार्यम उपसंगम्य वचनम अभित हो गया कोई छोटा नहीं कोई पर तो जाकर कहा किसने कहा नहीं। क्या कहा देखिए एताम पश्यताम एताम ये पदच्छेद पांडुपुत्राणाम आचार्य अन्वय देखेंगे आचार्य ये समूहन है इसका प्रथम अन्वय होगा आचार्य तव धीमता शिष्य द्रुपदुत्रेणा द्यूधाम पांडुपुत्राणाम एकता महतीम चमूम पश्य देखेंगे आचार्य तव धीमता शिष्यण द्रुपदपुत्रेणा आचार्य ये किस कौन कह रहा है दुर्योधन किस से कह रहा है द्रोणाचार्य से है ना आचार्य ये संबोधन है आचार्य तो धीमता शिष्य द्रुपद पुत्र ने आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा द्रुपद के पुत्र कौन है धृष की आपके बुद्धिमान शिष्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के द्वारा कि व्यूधाम की व्यूरचना पांडुपुत्रा नाम की पा, पांडवों के पुत्रों की एकताम महातिम चमू इस बड़ी भारी सेना को देखिए महातिम कर से महान या बड़ी भारी सेना को देखो या चमू कर सेना लग जाएगा हा? एताम महातिम चमुम पश्य इस बड़ी भारी सेना को देखिए किसकी सेना है ये पुत्रों की है पांडवों की है और कैसे खड़ी है ये रचना से खड़ी हुई है या रचना से युक्त है लग जाएगा एक बार उनमें और देखेंगे आचार्य तवा धीमता शिषा द्रुप्रेणा व्यूधाम पांडपुत्राणाम एताम महातिम चमुन पश्य इसको देखिए तो ये धृष्ट के द्वारा व्यूरचना से युक्त किसकी सेना है पांडवों की है ना ये पांडवों की सेना है और ये धृष्ट किसके शिष्य हैं? द्रोण के द्रोण किस तरफ है सौरवों की तरफ और उनके शिष्य किधर है? द्रोण द्रोण की नगरी मालूम है क्या है देहरादून देहरादून जाए तो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे है की द्रोणाचार्य की नगरी में आपका स्वागत है लगा रखता है <laughs> तो दे तो है। रखा है तेरा सोन में एक तो हम गए तो उनको मालूम हुआ की द्रोणा चार दिन यहाँ लिखा है यहाँ से लिख रखा है बहुत जगह तो देखिए आगे अब ये देखो अत्र सूरा महेश्वारा भीमर्जुन सामूनों विराट से ध्रुप से महारथ धुशेकिन काशीराज सेवाजित कुंज भोज से शैविभवेका उद्धु वीरवान्द्रो सौया महार सात तीन हैं हैं अत्र अत्र है है इस इस सेना में कहते तो पर देखना कि कि बड़े बड़े धनुर्धारी बड़े बड़े अत्र इस सेना में महेश्वासा का अर्थ है बड़े बड़े धनुर्धारी बड़े बड़े धनुर्धारी युद्ध भीमार्जुन समा युद्धि का युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान सूर सूर का क्या होता है लगाइए लगाइए लगा अत्रे महेशवासा समाह सूराह। समाह होगा विसर्गा इसी प्रकार सूराह अत्र महेश्वासाह युदि भीमार्जुन समाह सूरा अत्र इस सेना में महेशवासा बड़े बड़े धनुर्धारी युद्ध, युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर भीम और अर्जुन के समान जो सूरवीर है वो कैसे हैं? बड़े बड़े धनुर्धारी बड़े बड़े धनुषों को धारण करने, करने वाले बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले सूरवीर किसके समान है अत्र इस सेना में बड़े बड़े धनुषों, बड़े बड़े धनुर्धारी युद्ध करने में भीम और अर्जुन के दो समान सूरा कर सूरवीर अब कौन कौन है तुमके नाम देखना म और अर्जुन के समान सूर युधान युधान है ना युधान कहते हैं को युधान किसे कहते हैं सात को सा तो द्वारका से आया हुआ है हाँ श्री कृष्ण जी सेना का सेनापति रहा, रहा है ये है सार्थी किसका सार्थक है अच्छा ठीक अच्छा। है सार्थी था तो यहाँ देखेंगे युधान सात विराट ये सभी नाम है सात्यकी विराट द्रुपद सा विराट ऐसा करना विराटस क्या है ना विराटा क्या द्रुपदा क्या तो युधाना क्या विराटा क्या महारथा द्रुपदा महारथा द्रुपदा लग जाएगा hmm. और महारथी द्रुपदे युधान का अर्थ क्या हुआ सात विराट और महारथी द्रुपदे यह द्रुपदे का विशेषण बनाया है यहाँ पर किसको महारथा को महारथी द्रुपदे और नाम देखना दृष्ट केतु हो वर्णन जानना हो इनका जानना जानना वर्णन तो गीता प्रेस की किसी पुस्तक में देख लेना एक एक योद्या का कुछ वर्णन दिया होगा यहाँ समय जाएगा अलग अलग भी बताया जाएगा वर्णन तो, तो भाष्य बताना मुख्य है यहाँ पर भाष्य धृष्ट केतु परच्छेद क्या होगा धृष्ट केतु चेचितान काज चा वीरवान पुरजित कुंती भोजा चा नरपुंग ये नाम चल रहे हैं धृष्ट केतु के क्या काशी राज और वीरवान मतलब क्या है की पराक्रमी और पराक्रमी काशीराज पराक्रमी काशी नरेश काशी के राजा हैं। पूर्जित पुरजित कुंती भोज है ना तो देखना पुरुजित कुंतीभोज और नरपुंगो सैद्य नरपुंग सैद्य नरपुंग सैद्य पराक्रमी सही नाम क्या कौन कौन हो गए धृष्ट के अपने से कल लेना होगा धृष्ट के काशीराज और पराक्रमी काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और नरपुंगो सैद्य पराक्रमी सैद्य दे। अगे देखना युद्धा क्या विक्रांत उत्तम चीर्मा सौभद्र द्रौपदे चौभद्र द्रौपदे चर्वे महारथा यहाँ पदछेद होगा युद्ध मनुवान विक्रता युधा मनु और बलवान बलवान्ु बलवान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 हाँ ये सुभद्रा के अपत को क्या कहेंगे सौभद्रे सौभद्र नहीं ढक नहीं है ये ढक होने पर क्या होगा ए हो जाएगा ना तो ढक नहीं है ये अर्ण ही हुआ है यहाँ पर ये अर्ण होकर के ही बना है ढक होने से सौभद्रे होगा ढक नहीं है अर्ण है यहाँ पर तो सौभद्रा का सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदेय है ना ये द्रौपदेय यह ढक प्रत्यय का उदाहरण है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि द्रौपदी के पुत्र द्रौपदी का क्या हुआ द्रौपदी के पुत्र कौन पांडो द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सर्वे एवं महारथा ये सभी महारथी हैं। ये सभी हाँ सर्वे एवं महारथा ये सभी महारथी हैं। तो महारथी की गणना कहाँ से शुरू हुई युवधान से कहा शुरू हुई है युवधान से ले लेकर के सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है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 पांडव तो कौंती के पुत्र हैं द्रौपदी के पुत्र नहीं हैं द्रौपदी के कोई दूसरे पुत्र कोई नाम जानता है द्रौपदी के पुत्रों को देखेंगे फिर है ना वो छोटे थे द्रौपदी तो पाँचवों पांडवों की पत्नी है ना द्रौपदी याद दिलाना बोलते हैं तो <laughs> द्रौपदी तो पांडवों की पत्नी है ठीक है क्या राघव बोला <laughs> पांच है लेकिन वो पाण्डव नहीं है <laughs> द्रौपदी के पांच पुत्र हैं और कुंती के भी पांच पुत्र हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, है, है ये सब ध्यान रखे आगे देखना तो ये वर्णन कर रहा है युद्ध के मैदान में दुर्योधन किसको बता रहा है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 नाना अपने इतना लगा लेना तू दिजोत्तम किंतु हे दिजोत्तम दिजोत्तम यह संबोधन है द्रोण के लिए किंतु हे दिजोत्तम संयस्य अस्क सैन्य से अस्क अस्किष्टा विशिष्ट प्रद्छेद ये विशिष्ट नायका निबोध लिखेंगे तूमक सैन्य सेशिष्टाकायक पद तान निबोध थम तानवीम देखिये तू दिजोत्तम किंतु तू हे दिजोत्तम अस्माक से हमारी सेना के ये विशिष्टा नायिका जो विशिष्ट नायक हैं हमारी सेना के जो विशिष्ट नायक हैं जो विशिष्ट योद्धा हैं फिर क्या कहेंगे तान निबोध उनको जानिए उनको जानिए अथवा उनको समझ लीजिए उनको समझ लीजिए संज्ञार्थम, संज्ञार्थम है आपको आपको बोध कराने के लिए या आपको के लिए लिए या समझाने में उनको कह रहा हूँ किसे कह रहा हूँ हाँ हमारी सेना के जो विशिष्ट नायक हैं उनको है ना मतलब अपनी सेना के विशिष्ट नायकों को लग जाएगा एक बार उनमें और देखेंगे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 चा, करना चा, चा, विकरना चा, तथा एव चा, तथा चर्ण चौमदत्ती अन्वय देखेंगे भवान मतलब आप भीष्म का अर्थ है कि पितामह भीष्म भीषमा चा, चा कर्ण च्या समितिजया कृपा ऐसा चा अन्वय स्वयं कर लिया करो जहाँ पे करो न देखिए यथा संभव चा बाद के पदों को जोड़ने के लिए करना चाहिए आप भी कर्ण और जया कृपा और युद्ध विजयी कृपाचार्य समिति जया समिति करती यहाँ पर युद्ध है कि युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्मा विकर्ण क्या तथय सोम दत्ती और उसी प्रकार सोमदत्ती यहाँ पर सोमदत्त का पुत्र अतई सूत्र है ना इसे में क्या होगा तो सोमदत्त सोमदत्त सोमदत्ति ही और और का पुत्र उसका नाम है लग जाएगा एक बार करण क्या समृतिम दया कृपा अस्वत्था क्या विकर्ण क्या तथा एवं सोमदत्ति ही और वैसे ही सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा आगे देखेंगे क्या क्या मदरथे कृत्य जीविता अन्य बहुआ सूरा और मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार मदर्थे है ना मदरथे कर मेरे लिए क्या मदर्थे और मेरे लिए जीवन देने को तैयार अन्य बहुआ सूरा अन्य बहुत वीर हैं और मेरे लिए जीवन देने को तैयार अन्य बहुत वीर हैं वे कैसे है नाना शस्त्र प्रहणा कि नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले है तथा सर्वे युद्ध विशारदा सर्वे युद्ध कलामे निपुणः निपुण सभी युद्ध कला निपुण है लग जाएगा अन्य सूरा नाना शस्त्र प्रहण सर्वे युद्ध अब देखेंगे अपर्याप्त सद अस्क बलम भीष्मा भी रक्षित पर्याप्तम तू तु एसादम एसा देखिये भीषमा अभि भी रक्षित अस्माकम तद बलम भीष भी पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित पितामह भीष्म ही सेनापति हैं कौरवो की सेना के सेनापति कौन है भीष्म भीष। पितामह तो भीष्म पितामह के नेतृत्व में 10 दिन युद्ध में लड़ा गया तो ये है तो भीषमा अभि भी रक्षितम भीष पितामा के द्वारा रक्षित अस्माकम तद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 इसलिए वो केवल हमारा ही पक्ष करे ऐसा कह नहीं सकते तो भीष्म पितामह के कारण ही वो बोल रहा है कि वो अपर्याप्त है क्योंकि भीष्म पितामह का मन तो रहता था पांडवों की ओर क्योंकि जानते थे कि पांडव धर्मात्मा हैं तो मन उधर रहता था और इनका नमक खाया था इसलिए घर काम करते थे लड़ाई तो पूरी वीरता के साथ किया उसने कोई कायरता नहीं की है लेकिन फिर भी दुर्योधन ने उनको बहुत फटकारा है कि दुर्योग उनको बोला भीष्म पितामय को कि आप जो है हमारा नमक खाते हैं और उनसे मिल करके रहते हैं इसलिए आप कुशलता से युद्ध नहीं करते हैं तभी देखो नौ दिन हो गए और हमारी विजय नहीं हो पाई है तो नमक हमारा खाते हो रोटी हमारी हमारे तो खाते हो और मन तुम्हारा घर बना रहता है इसलिए हमारी विजय नहीं हो पा रही है तुम ठीक से युद्ध करो तो जीत जायेंगे ऐसा उनको बहुत अपमानित किया दुर्योधन ने तब भी उसने एक प्रतिज्ञा की है की कल हम श्री कृष्ण को सस्त धारण करा करूँगा कि होगा देखा जाएगा जब दुर्योधन कहा फिर उन्होंने प्रतिज्ञा कठोर की है तो भीष्म तो बहुत धर्मात्मा है न्यायप्रिय है लेकिन वो उनको दुर्योधन को उन पर विश्वास नहीं है कभी अपर्याप्तम बोल रहा है भीष्मी भी रक्षितम अस्माकम तदबलम अपर्याप्तम भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्तम पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं है और तो कुछ लोग पर्याप्तम का भी अन्वय उधर कर लेते हैं लेकिन वो आगे के प्रसंग से लगता है कि ऐसा ही अन्वय ठीक है अपर्याप्तम का अन्वय ऊपर करना चाहिए तू इदम्, तू भीमातम एटे शाम तू भीम भी रक्षितम भी, भी इदम बलम पर्याप्तम तू भीमातम किंतु भीम के द्वारा रक्षित एते शाम करते पांडवों का इदम् बलम् ये इदम् बलम् करते या सेना पर्याप्तम् करते पर्याप्त है किंतु भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की यह सेना पर्याप्त है या पांडवों की यह सेना युद्ध करने में समर्थ है में समर्थ है अच्छा समय क्या हुआ जनकरी में जाते हैं लोग है? चालीस तो भी और और तो थोड़ा पाठ चल जाएगा है दो तीन श्लोक पढ़ लो आया ने ओम तथा पांचजन्मृे गण आएनेशु चार्वेशु। चार्वेशु आएनेशु यथा भागम अवस्थिताह यथा भागम अवस्थिताह ये सर्वे, सर्वे, सर्वे पदचेत करना सर्वे एवं भीष्म अभिरक्षन तु भवंता सर्वे एव ही ही जहाँ दिखा वही अन्व कर देना भवंत सर्वे एव ही एवं अभिरक्षन तुम क्या सर्वेश और सभी स्थानों पर युद्ध के लिए जो अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हैं ना क्या मोर्चा भी कहते हैं ना उसको शायद हिंदी में मोर्चा शब्द है मराठी क्या है आए, आए। अच्छा ये, ये उर्दू फारसी से आया हुआ होगा संस्कृत में ऐसा शब्द नहीं है हिंदी में ऐसा बोलते है क्या सर्वेसुनसु और और सभी स्थानों पर या एक चलिए हाँ। सभी स्थानों पर या तो सभी मोर्चों पर क्या कहेंगे सभी हाँ और सभी मोर्चों पर यथा अवस्थिता अपने अपने स्थान पर स्थित होकर क्या सर्वेश और सभी मोर्चों पर यथाभागम अपने अपने स्थान पर स्थित होकर भवंता सर्वे एवं आप सभी लोग आप या एवं और ही का भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है ही भी एवं अर्थ को ही कह रहा है कभी कभी पादपूर्ति के लिए भी कुछ ऐसे शब्द डाल दिए जाते हैं क्या सर्वेश और सभी मोर्चों पर यथा भागम अवस्थिता अपने अपने स्थान पर स्थित होकर भवंता सर्वे एवं आप सब लोग निश्चित रूप से भीष्म एवा भी रक्ष भीष्म की ही रक्षा करें पितामह भीष्म की ही हाँ क्योंकि भीष्म जो सेना है सेनापति है सेनापति की रक्षा करने से सेनापति और अच्छी तरह लड़ सकता है अच्छा हो गया आगे देखना संजनयन कुरु पितामह सिंह विनद्य उच्च विनद उच्च लगाइए कुरु कुरुवृद्धा पितामह तस्य हर्षम संजनयन कुरुवृद्ध मतलब कुरुवंशियों में पितामह भीष्म वृद्ध पितामा में वृद्ध पितामह भीष्म तस्य उसके दुर्योधन तस से दुर्योधन दुर्यो के हर्ष को उत्पन्न करते हुए दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए या दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए ऐसा हृदय का अध्याय भी कर सकते हैं कि दुर्योधन के हर्ष को उत्पन्न करते हुए एक बार और देखेंगे विशेषण बना लेना अच्छा रहेगा क्या वृद्धा प्रतापवान पितामह तस् हर्षम संजनयन की कुरुवंशियों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीषण भीषण दुर्योधन के हृदय में हर्ष को उत्पन्न करते हुए उच्च ही सिंह नादम विन उच्च अर्थ है की उच्च स्वर से सिंहनादम विनद्य है कि सिंहनाद करके या सिंह के समान गर्जना करके दत्मु संख को बजाया उदम विन उच्च स्वर से सिंह के समान गर्जना करके संखम दत्मु संख को बजाया किसने बजाया पितामा हाँ तो जब जोर से बजाया तो दुर्योधन को हर्ष हर्ष हो गया प्रसन्नता हो गई हर्ष उत्पन्न हो गई हो गया होगा समय है हाँ घड़ी हमारी यहाँ रख दिया करो ओम पूर्ण मध्य अच्छी तरह तैयार करो है ना अपने से नन्वय कर सको चाल <laughs> <laughs> <laughs>